येन हम ओं अज्ञानतिरांधश ज्ञानांजनशलाक चैत्या श्री श्री राधा कृष्ण गोपेशो राधाका राधे विश्वानुसुते देवी वृंदावेश्वरी प्रणमा कल कृपा चलता जय श्री कृष्ण जय कन्या प्रभु निंदी वेदा शिविर गौरव हरे कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम अरे कृष्णा कृष्णा तो सुबह हमने राधा गोविंद देव का मंगल आरती अर्जन किया था और उसके उपरांत हम आ, राधा दामोदर विजी थे राधा दामोदर का जो विग्रह है फिर राधा विनोदी तो हम विशेष रूप से अभी चर्चा करेंगे लोकनाथ गोस्वामी के बारे में तो ये जो विग्रह है इनके हर हरेक प्रमुख आचार्य हैं, जैसे हम दो तीन दिन से अलग अलग आचार्य के बारे में सुन रहे हैं राधा गोविंद देव कौन है गोस्वामी राधा माधव के जयदेव गोस्वामी और राधा गोपीनाथ के मधु पंडित गोस्वामी तो वृंदावन में सप्त तो देवालय हैं। कितने देवालय सप्त तो देवा दे, दुखालय याद है ना हमें वैसे ग्रंथालय और देवालय देव का आलय जहा देव निवास करते हैं वो देवालय है फैजे तो तो वृंदावन में जाना और सप्त देवालय का दर्शन करना ये विशेष महिमा है तो वृंदावन में कौन कौन से हैं सप्त देवालय? बोलिए मदन मोहन राधा गो, गोप, राधा दामोदर राधा गोपीनाथ राधा श्याम सुंदर राधा गोविंद राधा रमन, राधा गोकुलानंद सात देवालय हैं, जिनके साथ प्रमुख आचार्य हैं तो गोकुलानंद जो मंदिर है वो किसके विग्रह है राधा गोकुलानंद वृंदावन जाते हैं ना हम सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा गोविंदे रूप गोस्वामी और राधा गोपीनाथ मधुपंड गोस्वामी और एक मंदिर रह गया राधा श्याम सुंदर शामानंद प्रभु मदन मोहन सनातन गोस्वामी राधा दामदर जीव गोस्वामी राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी तो ये सब तो देवालय हैं तो जनरली लोग जाते हैं वृंदावन में और बाकी बिहारी का दर्शन करके वापस आ जाते हैं बाकी का मतलब है टेढ़ा बाकी का मतलब क्या जाते लेकिन नाम का पता नहीं है क्यों ये बाके हैं बाकी मीन्स जो टेढ़े हैं बिहारी बिहारी मीन्स बिहार के नहीं है वो जो विहार करते हैं वनों में भ्रमण करते हैं अपने भक्तों के संग में इसलिए वो बाके बिहारी हैं कृष्ण की अद्भुत चीज़ है वो टेढ़े लेकिन घूमते बहुत है हमारा थोड़ा हाथ पाउ टेढ़ा हो जाए इस से उस में जाने पाएंगे नहीं बेड में ही लेतेटे रहेंगे हम तो लेकिन कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं और उनके हाथों में सदैव बांसुरी होती है जिसका वो वादन करते हैं हाँ बासुरी भगवान की बहुत प्रिय है नहीं हाँ बासुरी से कई सारी चीजें हम सीख सकते हैं सीख सकते हैं हमेशा कृष्ण की सेवा में तत्पर रहें जब कृष्ण कहेंगे कि बोलो मेरा गुणगान तभी वो बोलती है नहीं? और क्या इधर उधर की बातें नहीं करेगी बाँसुरी किसकी बातें करती है कृष्ण की इसलिए कृष्ण ने आपने नजदीक रखा है कृष्ण उन्ही को अपने पास रखते हैं जो सदैव कृष्ण का गुणगान करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए बाँसुरी कितना कष्ट उठाई है कितने छेद है उसके है थोड़ा सा हमें स्ट्रगल होता है कुछ तो हम सेवा नहीं करना चाहते भगवान की सेवा में नियुक्त होना कोई इजी चीज़ नहीं है भगवान की सेवा में नियुक्त होना एक प्रकार से बहुत कठिन है उसके लिए हर प्रकार का कष्ट उठाने के लिए एक भक्तों को सदैव तत्पर होना चाहिए और कृष्ण जैसी भी व्यवस्था हमारे लिए करे उसको हमें आनंद से स्वीकार करना चाहिए तो व्यक्ति सुखी रह सकता है तो भगवान के प्रिय बनने के लिए हमें जैसे कहते हैं ना जो सोना है उसको आभूषण बनने से पहले उसको आग में तपाया जाता है उसको शुद्धि करने के लिए आग में उसको पिघलाते तपाते हैं हाथोड़े से मारते हैं और उसकी जो नवीनता है सुंदरता है और आकृष्टता है वो बढ़ती हैं तो उसी प्रकार से एक भक्त भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को भगवान की सेवा के लिए स्वीकारता है आनंद से तो कृष्ण उसे बहुत चाहने लगते हैं तुम्हारा सेवाय दुख का है यित परम सुख भक्तिनो ठाकुर कहते कृष्णा आपकी सेवा में चाहे जो भी दुख है वो दुख नहीं है वास्तव में वो क्या है सुख है तो ये भावना एक भक्त के हृदय में जागृत होनी चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कितना कष्ट उठाती हैं उठाती है कि नहीं चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए कितना घूम घूम के कुछ लाती है छोटे छोटे किट और वो लाकर अपने बच्चों को खिलाती है खुद भूखी रह जाएगी हाँ माँ बारिश हो तो भिगेगी लेकिन बच्चों के लिए कपड़ा डाल के उसको सेफ रखेगी तो उसी प्रकार से एक भक्तक हमेशा कष्ट उठाता भी है तो केवल कृष्ण को सुख देने के लिए और ये दिव्य प्रेम का एक लक्षण है कि स्वयं कष्ट उठाना और भगवान को सब प्रकार का जो आनंद है वो प्रदान करना हाँ तो इसलिए जो बाँसुरी भगवान की बंसी इसलिए प्रिय है कि उसने कई प्रकार के कष्ट उठाए हैं और कृष्ण जैसा चाहे उसको इस्तेमाल करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं सोती नहीं हैं क्या करती है खड़ी रहती है भगवान जब चाहे उठाते हैं और उसको बजाते रहते हैं तो मतलब भक्तों को भी वैसे तैयार रहना चाहिए एक भक्त को हमेशा तैयार होना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए जैसे ही ऑर्डर आए हाँ दक्ष भक्त का लक्षण क्या है आ, आके खोल के तैयार रहता है कि कब मैं कृष्ण मुझे बुलाएंगे या कब मैं सेवा के लिए तत्पर हो जाऊं? जैसे एक कुत्ता होता है कुछ कुत्ते होते हैं जो सोते रहते हैं कुछ कुत्ता होता है बिल्कुल कान खड़े करके स्वामी का देखते रहते हैं एक तक किसको देखते हैं स्वामी ने उंगली भी हिलाई तो कुत्ता तुरंत खड़ा होता है दौड़ने लगता है पूछ हिलाता है तो उसी भांति एक भक्तों को तत्पर होना चाहिए सदैव एक शिष्य का गुण है हा? गुरु की सेवा के लिए सदैव शिष्य का मतलब है जो गुरु के साथ हमेशा खड़ा रहता है और तैयार रहता है कि कब आध्यात्मिक गुरु आज्ञा देंगे और वो सेवा के लिए दौड़ता है तो वैसे ही हाँ जो बांसुरी है कृष्ण की बहुत अधिक प्रिय हैं भागवतम में वर्णन आता है कि कई सारे गोपियाँ ईर्ष्या किससे करते थे बांसुरी से ये क्या पुण्य किया है इसने ये इतना नज़दीक रहती है हमेशा कृष्ण के ओठों में आ, अब बजाती रहती है गीतों को गान करती हैं कृष्ण उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है हमें भी कृष्ण का प्रिय बनना है कृष्ण का नजदीक संगी बनना है तो हमें क्या करना होगा तो बाँसुरी के जो फैमिली वाले हैं ना उनके माता पिता वो बहुत खुश होते देखो हमारे घर की बेटी क्या कर रही है कृष्ण की प्रिय है कृष्ण की सदैव हाथों में है तो ऐसा भागवत में वर्णन आता है कृष्णा बुक में ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं तो इस प्रकार से भगवान सदैव तत्पर रहते हैं अपने भक्तों को स्वीकार करने के लिए तो ऐसे ही जो भक्त हैं वो भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं और वो प्रिय क्यों है क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया है मानस देहा जो कि छु मोर पदे। नंद किशोर हे नंद किशोर कृष्णा हमारा जो मन है है सब कुछ है आ, वो सब हमने आपके चरणों में अर्पित किया है आपकी सेवा हेतु एक शरणागत भक्त का लक्षण है तो इसी कारण से ये जो भक्त है उनका एक विशेष विग्रह से प्रेम है उनके अपने अपने विग्रह हैं जिनकी सेवा उन्होंने की है ऐसे नहीं कि वो ये नहीं समझ रहे कि ये पत्थर की मूर्ति है उनकी ये भावना है कि ये साक्षात कृष्ण है जिनके कारण उनकी सेवा में उन्होंने अपने आप को लगाया है और भगवान भी ऐसे भक्तों की सेवा को स्वीकारते हैं तो ऐसे जो आर्चा विग्रह हैं वृंदावन में सप्तवालय में उनके प्रमुख प्रमुख आचार्य हैं तो उनमें से एक विग्रह है राधा विनोदी क्या है हाँ तो राधा विनोदी ये लोकनाथ गोस्वामी के बहुत प्रिय विग्रह हैं तो उससे पहले हम राधा दामोदर मंदिर में गए थे तो राधा दामोदर ये जीव गोस्वामी के विग्रह हैं इस तो सनातन या जो जीव गोस्वामी है बल्कि जो छह गोस्वामी हैं उनमें से तीन गोस्वामी तो एक ही घर के हैं कौन है सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी तो जो जीव गोस्वामी तो ने रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकारा और जीव गोस्वामी सबसे अधिक विद्वान थे उस समय में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में इतनी विद्वत्ता कि जीव गोस्वामी जब रास्ते में चलते थे तो वो अपने मन में ही हजारों श्लोकों की रचना करते थे और चार दिन के बाद सारे श्लोक लिखते थे जाकर अभी हम हम हम तो हर शब्द हमें लिखना पड़ता है जो भी मन में आए न इतना कठिन है चार दिन के बाद एक हफ्ते के बाद अपने मन में हजारों श्लोकों की रचना करते थे और जाकर लिखा करते थे तालपत्र में उस समय इतना इजीली नोटबुक पेन्स नहीं थे तो जीव गोस्वामी इतने अधिक विद्वान थे कहा जाता है कि व्यास देव ने जितने श्लोक नहीं लिखे उससे अधिक श्लोकों की रचना जीव गोस्वामी ने की है इसलिए बनारस यूनिवर्सिटी में एक जीव गोस्वामी का अलग एक डिपार्टमेंट है उनके ग्रंथों को स्टडी करने के लिए ऐसे तो जीव गोस्वामी बहुत अधिक थे इतने बड़े स्कॉलर थे लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने रूप गोस्वामी आदि के सामने एक तुच्छ सेवक की भांति लगे रहते थे उनकी सेवा में और रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को क्या सेवाएं दी थी क्लोथ वॉश करना गोबर से जो कुटिया है उसका लेपन करना उनके लिए पेपर तैयार करना यंग तैयार करना पानी लेके आना बहुत सारी ऐसी सेवाएं और ऐसे जो इतने बड़े विद्वान हाँ क्योंकि कृष्ण कहते हैं ये सारी चीज़ें अहंकार लाती है हमें हा? फिर हम भगवत और वैष्णव सेवा को भूल जाते हैं लेकिन जीव गोस्वामी बहुत विनम्रता से रूप गोस्वामी आदि की सेवा करते थे तो रूप गोस्वामी ने उनको दीक्षा प्रदान की और फिर रूप गोस्वामी उनको एक विग्रह दे देते हैं एक दिन राधा दामोदर रूप के स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरा विग्रह बनाओ रूप कई सारे भाषाओं में पारंगत थे विद्वान थे कई प्रकार की चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे दक्ष थे उसके साथ साथ वो कार्विंग करना भी जानते थे हाँ शिल्पकला जिसे कहते हैं विग्रह बनाना मूर्ति बनाना ऐसे रूप जानते थे रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से स्वप्न देशे श्री रूप श्री राधा दामोदरे स्वहस्ते निर्माण करे दिला श्री जीवे रे कहते कि राधा दामोदर का स्वप्न आया जीव गोस्वामी को और अपने हाथ से उन्होंने विग्रह बनाए और जीव जीव गोस्वामी को प्रदान किए रूप गोस्वामी ने तो जो हमने राधा दामोदर में जो छोटे विग्रह देखे ना अपने याद है किसी को वो छोटे विग्रह रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाया है यह यहाँ ओरिजिनल विग्रह हैं उसके प्रतिभू विग्रह कहाँ हैं वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में तो ये जो विग्रह हैं रूप गोस्वामी ने दिए थे और रूप गोस्वामी उनकी सेवा करते थे फिर एक धनाढ़ व्यक्ति से जीव गोस्वामी ने वो लैंड खरीदा और वहाँ मंदिर बनवा के राधा दामोदर की स्थापना की आज भी आपको रूप गोस्वामी की हैंड और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी वहाँ जो इसकॉन वृंदावन के आगे एक ब्रज शोध संस्थान आता है अब लेफ्ट साइड में तो उसके अंदर जाएंगे तो ये सारी पुरानी चीज़ें वहाँ हैं कई हजारों साल पहले पाँच सौ साल पहले कई सारे गोस्वामियों के ग्रंथ है, उनके हैं उनके हैंड राइटिंग्स हैं जीव गोस्वामी आदि की तो ऐसे जीव गोस्वामी राधा दामोदर की सेवा करते थे और फिर जब राधा दामोदर को भूख लगती थी तो वो जीव गोस्वामी को बुलाते थे कैसे बुलाते होंगे जे वो को बांसुरी बजा के बुलाते थे जे वह आ जाओ जैसे कृष्ण बजाते थे तो एक ही समय में सबको बुलाते थे कोई ऐसा नहीं कर सकता बासुरी बजाते थे कृष्ण तो गायों के नाम भी उसी से उच्चारित हो रहे थे उसी के साथ उनके गोप सखा भी गोपी काय भी एक ही साथ आप सोचो हर कोई समझ जाता था कि मेरा नाम उच्चारण हो रहा है और इतनी हजारों गाय भगवान की हाँ वो सारी गायें दौड़ते हुए आ जाते थे तो वैसे ही राधा दामोदर दामोदर बाँसुरी बजाते थे तो जीव गोस्वामी भाग्य आते थे और उनके हाथों से फिर खिलाते थे जीव गोस्वामी क्या करते थे दामोदर को खिलाया करते थे तो इतना अधिक प्रेम जीव गोस्वामी से था आ, भगवान दामोदर का और कई बार जब ये ड्रेसिंग कर करते थे राधा दामोदर के और श्रृंगार आदि किया करते थे तो उस समय वर्णन आता है एकदिन कदि न बाजा ये बांशी हाँ सिया हाँसिया श्रीजी मोरे देख आसिया जैसे हम भी जब कपड़े पहनते हैं श्रृंगार करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं घर के लोगों को बुलाओ आओ बच्चे कि मुझे मैंने कैसे कपड़े पहने हैं हाँ कैसे श्रृंगार किया है तो दामोदर भी जब कपड़े वसरा आदि पहनते थे श्रृंगार करते थे तो एक दिन वो हंसने लगे कौन हंसने लगे दामोदर आप सोचो भगवान हंसे वगैरह तो सबसे पहले क्या नजर आएंगे उनके दाँत हाँ अब अभी भी एक विगरा है वृंदावन में जिनके दात आपको दिखते रादर हैं राधर रमन तो राधा रमन के दांत आपको दिखते हैं ध्यान से देखोगे राधा रमन वो साक्षात कृष्ण है बल्कि उत्तराने चरण तो है ये कृष्ण की वक्ष स्थल अच्छा भुजाए आदि है लेकिन कृष्ण परिपूर्ण कैसे दिखते एग्जैक्टली exactly, तो वो कैसे है राधा रमन के समान है यदि कृष्ण को देखना है तो राधा रमन जिनके आंखें बड़ी ऐसी सुंदर हैं ना जितने आंखें पीछे की ओर जाती है उतनी सुंदरता बढ़ती है इसलिए कृष्ण को कमल नयन कहते हैं मुझे याद है दिल्ली में एक एक था आठ साल पहले ज्वाइन किया था अभी वो वृंदावन में है उनकी आयिस वैसी थी हमारी यहाँ तक है उसकी आयुष यहाँ तक थी और ऐसे बिल्कुल उनको देखने से कृष्ण की याद, याद आती थी हम उनको कमल नयन कहते थे आश्रम में उनके कमल नयन प्रभु आ रहे हैं उनका नाम कुछ और था तो वैसे थे हाँ तो जब राधा रमन एक एक वहाँ का एक गोस्वामी का बच्चा गया डीटी के पास उसने क्या किया एक एक कुछ घास का लंबा तिनका या एक छोटी सी सुई के समान एक क्या कह सकते हैं इसको कुश ले लिया हाँ और वो राधा रमन के कान में डाला इस कान में तो उस कान से बाहर आया बाहर आया तो ब्लड निकल आया तो दूसरे दिन वो बचा उल्टी आदि करके शरीर त्यागना पड़ा तो मतलब राधा रमन या विग्रह वो कोई मूर्ति नहीं है वो साक्षात कौन है कृष्ण है तो इस प्रकार से भगवान के जो विग्रह हैं वो बहुत अधिक अपने भक्तों से विशेष प्रकार का आदान प्रदान करते हैं तो एक दिन दामोदर ने राजीव गोस्वामी को हंसते हंसते बुलाया और कहा मोरे देखा आसिया इधर आओ जीवा इधर आओ मुझे देखो किसको देखो ये स, भगवान में ये भावना है इसलिए हम सब में है कृष्ण में जो गुण है वो हम में है तो कहते हैं कैशोर वय सवैश भुव मोहन देखते हैं श्रीजीव हिल है अचेतन तो कृष्ण एक किशोर वय की जो अवस्था है उसके समान सुंदर लग रहे थे और सुंदर आभूषण उन्होंने धारण किए थे वस्त्र आदि तो जीव गोस्वामी ने जब देखा तो जीव गोस्वामी देखते ही मूर्चित हो गए चेतन पाया आनंद उथले भाषये दिघल दूटी नए नले तो जीव गोस्वामी जब उठे तो बहुत आनंदित हुए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे जीव गोस्वामी दामोदर का प्रेम हाँ उनसे व्यक्त हो रहा था तो इस प्रकार से राधा दामोदर जीव गोस्वामी के बहुत प्रिय विग्रह है और जीव गोस्वामी के साथ सदैव आदान प्रदान करते थे तो ऐसे हाँ, सारे विग्रह अपने भक्तों से प्रेममय व्यवहार रखते हैं तो वैसे ही ये महान आचार्य हैं लोकनाथ गोस्वामी क्या नाम है उनका तो लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह हैं राधा विनोदी क्या नाम है तो राधा विनोदी ये ये भी जैसे जीव गोस्वामी के साथ दामोदर इस प्रकार की लीलाएं करते थे उसी प्रकार की लीलाएं ये जो विनोदी लाल हैं वो किया करते थे लोकनाथ गोस्वामी के साथ इसलिए आचार्य गण कहते हैं कि कौन व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया तो वो कहते हैं कि नाराधितम कलयुग तव पाद पद्म तो यदि इन आचार्यों को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु को भी हमें समझना होगा और चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो इन आचार्यों को भी समझना होगा तो लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय ये थे भक्त थे या संगीत है या पार्षद थे बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने आज तक अपने हृदय की बात किसी के पास खोली नहीं उन्होंने किसके पास खोली लोकनाथ गोस्वामी के पास तो यदि कोई व्यक्ति नाराधितम कलयुगे तव पाद पद्म आचार्य गण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कलियुगा में जन्म लिया है और चैतन्य महाप्रभु के चरणों की आराधना नहीं की नालोकितम कलियुगे तव गौरव दे है और जिसके पास ये आंखें हैं कलियुगा में लेकिन उसने गौरंग महाप्रभु का गौरव वर्ण रूप जो विग्रह है उसको नहीं देखा या ना कर कर्णिता कलियुगे तव तत्वगाथा और एक कान होकर गौरंग महाप्रभु के बारे में नहीं सुना चैतन्य चंद्र भवता परिवंचितो हम तो ऐसा व्यक्ति कलियुगा में जन्म लेकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित रह गया है तो इसलिए यह परम आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना मीन्स उनके भक्तों के साथ उनके जो आदान प्रदान है उसके बारे में सुनना तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं इस जगत में तो पहले आपने भक्तों को प्रकट कराते हैं किसको प्रकट कराते हैं तो आप लोग सीधा बैठ जाइए अभी प्रसाद का प्रभाव दिख रहा है मुझे साइड इफेक्ट्स होते हैं ना बाद में साइड इफेक्ट्स आते हैं तुरंत नहीं तो उस समय तो अब उत्साहित है आते हुए अभी ए भी चल रहा है और सब कुछ है तो कैसे बैठना है वैसे बेस्ट क्या होता है नींद आती है तो बड़ी गहरी सांस से लेना सांस लेना और सीधा बैठना और आंखें बंद करके बैठते हैं तो वैसे आंखों को बंद रहने की बीमारी है हाँ तो आंखों का ऐसे तेज रखे खुले तो फिर कभी नींद नहीं आती जैसे हम थोड़ा झुका देते तो बेचारे परमानेंटली सो जाते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो अपने भक्तों को भी प्रकट कराते हैं कहा प्रकट कराते हैं बहुत दूर दूर देशों में तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे दयालु है वैसे उनके भक्त भी दयालु हैं महाप्रभु ने अपने भक्तों को ऐसे स्थानों में प्रकट किया वो स्थान जिसको अपवित्र माना जाता है जहा गंगा नहीं बहते और जहा पांडवों ने विचरण नहीं किया महान भक्त नहीं गए हाँ तो ऐसे स्थानों में भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को प्रकट कराया क्यों क्योंकि ऐसे महान भक्त जब प्रकट होते हैं तो उस स्थान को भी वो पवित्र कर देते हैं तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी आदि भक्त आ, सारे अलग अलग स्थानों में प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको पूर्ति करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है क्या मिशन है प्रेम नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो पृथ्वी के नगर नगर और गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा ये महाप्रभु का मिशन है कृष्णदास कविराज कहते कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन और भी था चारे भाव भक्ति देवो नाचामु भवन भुवन मतलब मैं चार प्रकार की भक्ति सारे जगत के लोगों को दूंगा और सारे इस पृथ्वी के भुवन के लोगों को नचाऊंगा कौन से चार चार भाव की भक्ति है दास वात्सल्य और तो चैतन्य महाप्रभु के मिशन में शांत तो को स्थान नहीं है शांत तो भाव शांत तो भाव मतलब कोई पूछ रहा था मुझे उस दिन शांत शांत भाव क्या है शांत भाव मतलब जो एक्टिव नहीं है बैठा रहता है सुस्त डिवोटी शांत भाव जैसे गाय है या भगवान की लीला में जो पशु पक्षी हैं वो लेकिन जो दास भावना में भक्त वो जानता है कि कृष्ण प्रभु है और मैं उनका सेवक हूँ और वो एक्टिव रहता है हाँ तो इस प्रकार से महाप्रभु इन चार प्रकार के भावों को देने के लिए आए थे इसलिए महापुरु कहते चारे भाव देवो नाचामो भुवान तो जो भगवान का मिशन है वो भक्तों का मिशन बन जाता है नहीं जो गुरु का मिशन का मिशन मिशन है है वो शिष्य हो जाता है। जो गुरु के मिशन है कार्य है वही कार्य शिष्य को भी अपने जीवन में लेना चाहिए और उन कार्यों को करने के लिए लगा रहना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु के संगियों में चौबीस बड़े बड़े संन्यासी थे और सारे प्रेम के भंडार थे जैसे कृष्णा के चार प्रकार के सखा हैं चार प्रकार की जो गोपिकाएँ है आदि हैं पांच प्रकार की गोपिकाएँ हैं ये सारे सखा गोपियाँ सारे वृंदावन के लोग नवद्वीप मायापुर में नवद्वीप के अलग अलग स्थानों में प्रकट होते हैं और सारे जगत को ये करते हैं पवित्र करते हैं तो उनमें से ये दिवोटी हैं जिनका नाम है लोकनाथ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी की yeah. तो हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल वर्णन करेंगे तो हमारे पास समय है कितना समय है दस मिनट, मिनट। <laughs> दरवाज़ा खोल के रखिए <laughs> तो हमारे पास बहुत सारे मिनट हैं, <laughs> बहुत सारे सेकंड्स हैं, बहुत सारे घंटे हैं हाँ, कहते ना भगवान गीता में यद गतवा न निवर्तन्ते जो भी अभी इस रूम में आया वो बाहर ऐसे मजाक कर रहा हूँ तो इस प्रकार से जो लोकनाथ गोस्वामी हैं वो जन्म ग्रहण करते हैं जसोर डिस्ट्रिक्ट में तालगंडी नाम का जो स्थान था उनके पिता का नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती और उनके माता का नाम था सीता तो ये जो लोकनाथ हैं अपने बाल्यावस्था में बहुत विद्वान थे एक्सपर्ट थे और अलग अलग गुण उनमें थे स्कॉलर स्कॉलर डिबोटी थे और वो हमेशा घर में ही रहा करते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय सन्यास ग्रहण नहीं किया था और चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे हाँ संन्यास के लिए चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए थे ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके और तब ये युवा अवस्था इन्होंने प्राप्त की एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आयु के ही थे लोकनाथ लोकनाथ गोस्वामी तो ऐसे जो लोकनाथ गोस्वामी हैं जब बड़े हो गए हैं तो घर के माता पिता ने सोचा कि अभी इसकी शादी की आयु हो गई है इसका विवाह करना चाहिए जब इनको पता चला कि मेरा विवाह होने वाला है तो इन्होंने सोचा अच्छा है कि घर छोड़ता हो क्या करता हो घर छोड़ता हो जैसे महाराष्ट्र में एक संत हुआ है जिनका नाम था रामदास क्या नाम था जो राजा शिवाजी है छत्रपति शिवाजी नाम सुना है आपने उनके गुरु थे एक प्रकार से तो जब उनके युवा अवस्था थे तो उनका विवाह मतलब मैरिज का जो मंडपम होता है ना उसमें विवाह की तैयारी हो गई थी सब आ गए बाराती आ गए और सारे लोग आ गए पत्नी को भी आगे खड़ा कर दिया ये भी खड़े हो गए महाराष्ट्र में विवाह कैसे लगाते बीच में एक पर्दा रखते हैं जब दोनों को खड़ा करते वधू और वर वो यज्ञ आदि नहीं करते तो दोनों को इधर और इधर खड़ा करते और बीच में एक पर्दा होता है और फिर कुछ एक सॉन्ग हैं जो श्लोकाज है उनको गाया जाता है और फिर हर एक के हाथ में अक्षत होता है अक्षत में चा, चावल, चावल आ, उसके साथ हल्दी आदि के साथ वो सब चीज़ें होती जैसे वो श्लोक कम्प्लीट होगा एक तो थोड़ा थोड़ा डालते हैं ऐसे सात आठ श्लोकाज होते हैं और जैसे सारे श्लोकाज खत्म होते हैं तो पड़ना नीचे किया जाता है और फिर वो एक्सचेंज होते हैं दोनों वधु इधर आती है वर उधर जाता है तो जब पहला श्लोक उच्चारण किया जा रहा था और हर श्लोक के पीछे एक शब्द था वो था कि सावधान तो वो सॉन्ग ये ऐसा है कि वो वो श्लोक के पीछे आठ हाँ श्लोक उसके हर के में सावधान ऐसा बोलते हैं तो जो भी आपको श्लोका अभी सोचो तो जो ये रामदास थे जो पहला श्लोक सुना और ये सुना शब्द कौन सा मंडपम से भाग गए जंगल में आ, वो सारा बांधते ना मुकोटा उसी के साथ भाग गए और फिर महान संत बने रामदास उन्होंने कई सारे गीत और आ, इवन शिवाजी को गाइड किया तो इस प्रकार से आ, जब इनके साथ भी ऐसे हो रहा था इवन चैतन्य महाप्रु के भाई क्या नाम था उनका ईश्वर बड़े विद्वान थे और अद्वैताचार्य आदि का संग किया था तो जब उनके जगन्नाथ मिश्रा और सचिव माता जब उनके लिए भी विवाह का अरेंजमेंट कर रहे थे तो विश्वरूप ने क्या किया संन्यास लेकर भाग गए घर से तो इस प्रकार से हर चीज के लिए सावधान रहते थे प्रभुपाद एक बार साउथ दिल्ली में जा रहे थे वॉकिंग कर रहे थे संध्या के समय तो एक बारात गुजर रही थी वहां से क्या गुजर रही थी तो डिसाइपल अमेरिका से सारे उनको क्या पता एग्जैक्टली क्या है तो प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद ये क्या है तो प्रभु उनको लगा एक व्यक्ति घोड़े में बैठा है और राजा के समान है ना है कि नहीं उस दिन जो घोड़े में बैठता है वो अपने आपको क्या समझता है किंग और लगता भी है क्योंकि वातावरण ऐसा सब आपके लिए नाच रहे है नगाटे बजा रहे है तो प्रभुपाद जा रहे थे शिष्यों शिष्यों के साथ तो जब ने पूछा प्रभुपाद ने कहा एक दिन के लिए राजा है और जीवन भर के के लिए लिए सेवक है है ऐसे प्रभुपाद प्रभुपाद ने a king for a day. तो ने कहा कहा एक दिन के लिए राजा है और बाकी जीवन के लिए सेवक है तो भक्तों ने पूछा एग्जैक्टली बताइए प्रभुपाद इन डिटेल तो प्रभुपाद ने समझाया कि इस प्रकार से भारत में विवाह आदि यहाँ की परंपरा है तो ये लोकनाथ गोस्वामी को जब पता चला तो उस समय वो भागे घर से भागे तो भागेंगे तो कहा जाएंगे कुछ एक डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ना कि मेरा कहाँ स्थान है तो वो भागे सीधा मायापुर आते नवदीप किनसे मिलने चैतन्य महाप्रभु से तो रोते हुए लोकनाथ गोस्वामी भाग के आए और घर वाले उनको ढूंढ रहे हैं बेटा कहा चला गया और एक लौता पुत्र है जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी घर से भागते थे तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी आए तो चैतन्य महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे अपने भक्तों के साथ बैठे थे नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर इन सब भक्तों के साथ वहाँ बैठे थे तो फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु जैसे इनको देखा लोकनाथ को और लोकनाथ का जो व्यरक्ति की भावना है वो बहुत अधिक बढ़ गई बल्कि उनके उन्होंने जब घर छोड़ा तो उनके जो पांव हैं वो अपने आप अप नवदीप की ओर जा रहे थे कहाँ जा रहे थे जैसे जहाँ हमारा आसक्ति होता है वह हमारे पांव चलते घर में यदि स्वीट का डब्बा किसी रूम में रखा है हाँ कुछ जो खाने की चीज़ें होती है तो हम आग बंद भी करें तो भी हम वहाँ कौन जाते आप एक्सपीरियंस है पैसे सबके साथ हैं है, है कि नहीं हाथ आके बंद करो तो भी हाथ अपने आप पहुंच जाते हैं तो वैसे ही लोकनाथ गोस्वामी का जो पांव हैं पाँव हैं ये, है, है, ये नवदीप पहुंच जाते हैं अपने आप क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से बहुत अधिक को प्रीति रखते थे और वो कार्तिक की जो रात्रि है अमौशा की उस समय वो चलते हैं डेड नाइट कहते सोलह माइल का ये जो वॉक है वो करते नवदीप पहुँचने के लिए और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो क्यों ये सब चीज़ें वो छोड़ पाए क्योंकि संसार में आसक्ति को छोड़ना बहुत कठिन है, है हम अपने कपड़े को नहीं छोड़ते यदि वो खराब हो जाता है भारत का भारत के लोगों का एक नेचर के बारे में मुझे एक डिबोटी बता रहे थे मैं भूल गया एग्जैक्टली exactly, लेकिन वो कहते हैं कि भारतीय पैसे मतलब मॉल में जाएंगे बड़े बड़े मॉल में जाएंगे और बहुत महंगी महंगी सब्जियां खरी खरीदेंगे आजकल कितने कलरफुल सब्जियां आई है ना रेड पीली नीली सारे कलर उनके चेंज कर दिए बहुत महंगी महंगी चीज़ें विदेशों की सब्जियां फ्रूट आदि खरीदेंगे सोचो कोई गया है मॉल में फ्रूट सब्जियां बहुत सारी खरीदी सब कुछ और हजार रुपये पे किए लेकिन जब काउंटर में आएगा तो कहेगा मुझे जो धनिया है ना फ्री का दे दो थोड़ा तो ऐसे रहता है थोड़ा सा कुछ क्या है तो वही है एक डिवोटी मुझे बता रहे थे उनका खुद का अनुभव कहते कि आ, पत्नी हर बार मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदते रहती खरीदती रहती है ना। तो लेकिन जो अंदर का बनियान है मैं उससे इतना आसक्त हूँ कि उसमें छेद भी हो जाए तभी भी पहनता हो और उतना ही नहीं उसको फेंक के नहीं, नहीं दूंगा उसको निकाल के पोछा बना लेता हो इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे सब कुछ करेंगे हाँ तो कहते हैं कि ऐसे हैं इंडियन जो लोग हैं तो क्योंकि ये जो आसक्ति बहुत शक्तिशाली है तो क्यों चीजों को छोड़ पाए लोकनाथ गोस्वामी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से उनको आसक्ति थी इसी कारण से बाकी चीजें उनके लिए ना के बराबर थी इसलिए ये जो छह गोस्वामी है ना ये कोई छोटे मोटे घरों से नहीं आए कि अरे उन बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे घर में माता पिता ने भगा दिया बेटा भाग यहाँ से हाँ बोझ बना है क्या बना है बोझ काम धंधा तो करता है नहीं हाँ रोटी फोकट की रोटी मांगते रहता है तो ऐसे कि भगा नहीं दिया उनको घर से या फिर वो अनपढ़ गवार आदि थे नहीं उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत अधिक प्रीति थी इसलिए ये जो छह गोस्वामी है उन्होंने सारी भौतिक चीजों को छोड़ा और वृंदावन की ओर भागे हा? और ये सारे गोस्वामी बड़े बड़े घर के बेटे थे नरोत्तम ठाकुर किसके पुत्र थे राजा कृष्ण चंद्र दत्त अभी राजा का बेटा है कोई हिलेगा अपने सारे सुविधाओं के बीच में से हम अपने घर से बाहर निकलते नहीं यात्राओं में लगता आ रहेम कैसे होगा खाने के लिए कहाँ खाने को मिलेगा अब देखो अभी कहाँ कहा रहे थे हम लोग आप कभी अपने घर में रिश्तेदारों के बीच में ऐसा एक्सपीरियंस आएगा जाएगा और आपके सामने पिज्जा हाट है सारी चीजें आपके सामने लेकिन आप बेचारे बैठने के लिए जगह नहीं है बेचारे नहीं ऊपर छत नहीं है छत नहीं है हाँ वहां से गाड़िया गुजर रही है और आप प्लेट लेके खा रहे यहाँ वहाँ देखते हुए तो ये क्यों हो रहा है क्यों ऐसा क्यों हमें हाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि भक्तों का संग और जैसे धाम आदि के बारे में हमें एक आसक्ति हो गई है भगवान से तो ये सब चीज़ें हमें उसका प्रभाव नहीं पड़ता है हर सिचुएशन को हम संभालते हैं और बल्कि उस सिचुएशन में भी हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं यही कारण है क्यों क्योंकि वो एक जो अपने शारीरिक चीज से और अपने स्टेटस और सुविधा से आ सकता है उसके लिए वो मृत्यु के समान है <laughs> नहीं कितना कठिन है किसी का कान पकड़ के ला के बिठा दो या पाओ कौन पाएगा घर में हम डाइनिंग टेबल ढूंढते हैं ढूंढते कि नहीं या फिर प्रॉपर प्लेस ढूंढते यहाँ तो ना डाइनिंग टेबल ना प्रॉपर प्लेस हाँ तक आप खड़े होकर खा रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हम क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सा भगवान को प्रसन्न करने की भावना है और भक्तों का संग अच्छा लग रहा है भगवान की भक्ति अच्छी लग रही है भगवान की सेवा अच्छी लग रही है इसलिए हम इन चीजों को स्वीकारते हैं चाहे हमारे पास बहुत अधिक ऐश्वर्य हो या किसी भी स्थिति में हो दोनों स्थिति हमारे लिए बराबर है प्रभुपाद ने कहा कि मैं एक वृक्ष के नीचे आ, रहने के लिए तैयार हो और बड़े बड़े महलों में भी रहने के लिए तैयार हूँ तो कहते हैं कि एक शिष्य को गुरु के आदेशों में बड़े महल में भी रहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और समय आए तो एक वृक्ष के नीचे मिट्टी में रहने के लिए तैयार होना चाहिए सोने के लिए तो ये दोनों चीजें मतलब दोनों से आसक्ति नहीं है दोनों से आसक्त नहीं होना चाहिए हमें कि नहीं नहीं इसमें नहीं, इस नहीं रहूँगा महल में नहीं रहूंगा मैं विरक्त हूँ हाँ तो वह भी एक अटैचमेंट है वेश और उसमें नहीं रहूँगा क्योंकि वहाँ क्या है मिट्टी और बहुत अनुचित स्थिति है तो दोनों चीजों में आसक्त नहीं है तो ये जो गोस्वामी थे ये बड़े बड़े घर के थे इसलिए श्रीनिवास आचार्य ने कहा तेक्वा तूर्ण अशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत तुच्छवत उन्होंने ये सारे मंडलपति थे मंडलपति का मतलब बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे सब कुछ उन्होंने त्यागा कैसे एक दिन तुच्छ की भांति और वो आ गए वृंदावन में और वृंदावन में रहने लगे हाँ कृष्ण के शरण में तो इस प्रकार से भगवान में जितनी हो आसक्ति होगी हाँ उतने ही भौतिक चीज़ों से आ, हम अनासक्त हो जाएंगे आ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये आचार्य गण इसलिए ये सब चीज़ें छोड़ पाए हैं क्योंकि उनकी जो आसक्ति है वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अधिक थी क्यों हम कृष्ण के अलावा बाकी किसी चीज में आसक्त हो जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हम हमें दुख प्राप्त होता है उससे क्या होता है है दुखों की जड़ आसक्ति अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी आसक्ति ही हमारे दुखों का एक एकमेव कारण है हा? चाहे कोई भी चीज हो छोटी सी छोटी चीज जो हमें दुख दिए बिना नहीं रह सकती चाहे हमारा शरीर है चाहे हमारे वस्त्र हैं चाहे हमारा घर है व्यक्ति हैं, ये सारी चीजें तो ऐसे जो लोकनाथ गोस्वामी है वो वॉकिंग करते करते नवद्वीप आते हैं और उनको पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु रहते कहाँ हैं नवद्वीप ऐसे नहीं कि अभी हम नवद्वीप जाते तो छोटा सा गांव है उस समय अरोगों खरो नवद्वीप में रहा करते थे कहते कि गंगा नदी के घाट इतने बड़े थे कि वहाँ एक साथ हजारों लाखों लोग स्नान करते थे 20 बीस, बीस लाख लोग एक साथ गंगा में स्नान किया करते थे तो घाट कितने बड़े होंगे तो ऐसे स्थान में जब लोकनाथ गोस्वामी आए लोकनाथ तो उन्होंने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं उनका घर का उस समय उनका नाम चैतन्य महाप्रभु नहीं था क्या था निमाय हाँ निमाय था या विश्वम्बर था या गौरांग था तो वो आए और उन्होंने सोचा कि मैं जाओ तो मैं अपने बारे में क्या बोलूं इंट्रोडक्शन क्या दूँ हम किसी अपरिचित व्यक्ति को मिलने जाते हैं हम सोचते हैं ना कि मुझे अपने बारे में तो पड़े बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा मैं कहाँ से हूँ क्यों आया हूँ तो वो आते हैं तो वे सोच ही रहे थे तो उन्होंने सामने देखा कि चैतन्य महाप्रभु गदादर आदि भक्तों के साथ बैठे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु को देख उन्होंने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया कैसे किया प्रणाम बहुत पावरफुल है प्रभाव थे एक्टिविटी है लेकिन बड़ा काम करती हैं मैं भूल गया उसके लिए थे स्मॉल एक्टिविटी एक्टिविटी बट लाउड कॉल छोटा सा है लेकिन क्या है जोर से उसका प्रभाव है तो भगवान को हम प्रणाम करते हैं हमें लगता है कि ये छोटी चीज है भगवान को प्रणाम करना वैष्णव को प्रणाम करना यह छोटी चीज नहीं है भगवान <coughs> एक प्रणाम को चुकता करने के लिए वो भक्त के ऋणि हो जाते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि हमें उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए जब भगवान के पट बंद होते हैं क्योंकि भगवान उस समय शयन करते हैं या फिर उनको भक्त अभिषेक आदि करते हैं तो उस समय या तो उनका वस्त्र आदि बदलते हैं तो उस समय कृष्णा विचलित हो जाते हैं यदि भगवान रेस्ट कर रहे होंगे तो उनको उठना पड़ता है अटेंशन क्योंकि आकर्षित करता है व्यक्ति प्रणाम करके भगवान को हाँ जैसे हम भी देखते कोई व्यक्ति आपको प्रणाम कर दे तो आप आप कैसे हो जाते हो थोड़ा सा विचलित महसूस होते हो तुरंत रिपे करना चाहते हो हाँ मतलब अटेंशन भगवान का आकृष्ट करने के लिए प्रणाम आदि चीज़ है प्रणाम का मतलब है प्रकृष्ट रूपे निपात पूर्ण रूपे न शरीर और अपने वाणी से मन से भी शरीर से भी और वाणी से इन तीनों चीजों को प्रणाम में यूज किया जाना चाहिए मन से हम क्या करते हैं हाँ भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं जब हम दंडवत करते हैं और अपने वाणी से क्या बोलते हैं प्रणाम मंत्र बोलते हैं हाँ और क्या रह गया शरीर शरीर से हम जमीन पर लोट पोट होते हैं तो इसलिए ये प्रणाम कहा गया है स्त्रियों के लिए केवल पंचांग प्रणाम कहा गया है और पुरुषों के लिए दंडवत प्रणाम शास्त्र कहते हैं इस प्रकार से प्रणाम करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए जितना हम कृष्ण क्योंकि ये चीजें प्रणाम क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है माया का बोझ है अहंकार का बोझ है अपने उपाधियों का बोझ है ये भावना कि मैं कुछ हूं मैं क्या हूं कुछ तो हूं जिसके कारण हम इजिली नहीं झुक पाते जैसे तो आपने सर में कुछ लेके रखा है तो आप बोझ है तो नहीं झुकते ना खड़े रहते हैं तो वैसे ही ये माया का बोझ हमने अपने पेट में सर में गर्दन में सब जगह के लटका के रखा है तो हम झुकना नहीं चाहते क्या किसी के सर पर बहुत बड़ी पगड़ी है सुंदर वो झुकना नहीं चाहता भागवत कहता कि ये सर कृष्ण के आगे नहीं झुकता और वो सोचता है कि ये इतनी सुंदर मूल्यवान पगड़ी है तो शुक्रदेव गोस्वामी कहते वो बहुमूल्य पगड़ी बहुत हैवी पगड़ी आपको इस संसार में डुबोने वाली है यदि आप अपने सर को कृष्ण के चरणों में वैष्णव के चरणों में नहीं झुकाते हों तो इसी कारण से लोकनाथ गोस्वामी आकर उनको प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं और तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि लोकनाथ आप मुझे भूल गए इतने लंबे समय से तुम कहा थे ये भगवान का एक गुण है भगवान कभी भक्तों को भूलते नहीं हैं जीवों को भूलते नहीं हैं जीव हमेशा भगवान को बोलते रहता है कृष्ण हमेशा चिंता में रहते हैं कब ये जीव जीव सारे मेरे पास वापस आएंगे तो जब उनका आलिंगन किया लोकनाथ का तो चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और देखा कि चैतन्य महाप्रभु के जो आंसू हैं आप आलिंगन करते हो तो लोकनाथ के पीठ के ऊपर सारे आंसू गिर रहे थे लोकनाथ गोस्वामी एक प्रकार से रोने लगे और वो चरण में फिर से गिरे और फिर उन्होंने अपने पास रखा चैतन्य महाप्रभु ने उनका अपने पास बिटाया और चैतन्य महाप्रभु ने कहा तोमा है नत्नि नए ने देखिला ला हा? तोमा है रत्ना अपने भक्त की तुलना किससे की उन्होंने रत्न से रत्न कितना मूल्यवान होता है कितना सुंदर होता है रत्न तो उसी प्रकार से कहते कि हे लोकनाथ तुम तो एक रत्न हो और हमने जो शुरुआत का नहीं गया शायद गीत जिसमें नरोत्तम ठाकुर कहते ठाकुर वैष्णव पद अवनी सुसंपद ठाकुर वैष्णव जो भक्त है अवनी मीन पृथ्वी की असली संपदा है असली धरोहर है तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते तुम्हारे समान जो रत्न है मैंने आँखों से देखा है बहुत दिनों के बाद फिर गदाधर पंडित और लोकनाथ गोस्वामी चर्चा करने लगे और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि हे कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु आज मेरी आंखें सफल हो गई क्यों क्योंकि मैंने आपको देखा है इसलिए आँखों की सफलता क्या है भगवान को देखना कानों की सफलता क्या है सुनना वाणी की सफलता है कृष्ण के बारे में बोलना तो इस प्रकार से आपस में वो मिलते हैं और पाँच दिन लगातार लोकनाथ गोस्वामी आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद हुआ पाँच दिन वो संकीर्तन आदि करने लगे कृष्ण कथा करने लगे दिन में भी और रात्रि में भी तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनको बिठाते हैं और वो कहते हैं कि बताओ तुम कैसे आए हो यहाँ जैसे पूछता है न व्यक्ति थोड़ा डिटेल में बताओ क्यों घर छोड़ा आपने जैसे हम कोई व्यक्ति मंदिर ज्वाइन करता है तो हम उनको पूछते हैं क्यों आए हो मंदिर कुछ होते भक्त डायरेक्ट आ जाते तो दिल्ली में था तो वहाँ कई सारे भक्तों को हमने रखा टेम्पल में जो पहले दिन आए थे मंदिर घूमने कैसे पहले दिन और पहले दिन ही फुल टाइम भक्त परमानेंट ऐसे घूमने के लिए और कहा नहीं मुझे तो भक्त बनना है तो हमने कहा वैसे ही बहुत वैकेंसी खाली है हमेशा भक्ति चाहिए हाँ इतना जॉब है यहाँ लेकिन जॉबलेस कोई है तो फिर उसके लिए बहुत सारी सेवा हैं तो ऐसे कई सारे डिबोडिस थे उसमें से अमुघ लीला प्रभु भी थे एक पहले दिन वो आए और महाराज ने मुझे कहा था कि आप हमेशा गरुड़ जी के पास रहो मतलब मेरा बिजनेस ही था ढूंढना कौन व्यक्ति कौन लड़का घूम रहा है तो ऐसे दोपहर को था तो ये जीवात्मा नजर आई <laughs> तो मैंने कहा थोड़ी बातें की तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे तो मैंने कहा ओ पहले दिन फुल टाइम <laughs> कुछ पता नहीं है इस कौन क्या है प्रभुपाद क्या है हरे कृष्णा मंत्रा क्या है हाँ लेकिन फिर भक्तों के संग में तुरंत व्यक्ति सिख जाता है तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे कि हे लोकनाथ तुम कैसे आए हो तो लोकनाथ चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि आपके जो चरण कमल है मेरी असली संपदा है असली धन है और आपके चरण कमलों के आगे इस जगत का धन मेरे लिए तुच्छ है तो फिर आ, मैं आया नहीं उन्होंने कहा बल्कि आपने रस्सी मेरे गले में बांधी और आप मुझे लेके आए हो अभी एक गीत हमने गाया था दैव माया बलात्कार वो कहेते कि दैव माया ने मुझे बाहर ले गई वृंदावन से हाँ खासी या सही डोरे हाँ अपना रस्सी गले में बांध के वो मुझे ले गई लेकिन आपने क्या किया मेरे केश पकड़कर फिर से वृंदावन में लेके आए नरोत्तनदास ठाकुर माया मुझे ले गई थी दूर गले में रस्सी डाल के लेकिन है कृष्णा आपने मेरे केश पकड़कर आप मुझे लेके आए इसलिए चोटी रखी जाती है लंबे क्यों रखना चाहिए क्योंकि हम कभी कभी माया हमें भगा के ले जाती है तो क्या करते कृष्णा छोटी को पकड़ते हैं हाँ बालों को पकड़ के फिर कृष्ण के चरणों में रखते हैं ऐसे हुआ था हाँ किसके साथ हुआ था कृष्णदास हाँ कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे अभी महाप्रभु के सेवक जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए केरला में जब वो गए तो वहाँ एक जमात है भट्टा थारी एक, था एक ग्रुप है वो क्या करते हैं बहुत सारे स्त्रियों को अपने संग में रखते हैं और बड़ा बड़ा ग्रुप बढ़ाते जाते हैं स्त्रियों को भगा लेते हैं और अपना ग्रुप बढ़ाते हैं तो वैसे ही उनको और भी सेवकों की आवश्यकता रहती है तो ये महाप्रभु एक अकेले सन्यासी थे और उनके साथ एक छोटा सा भक्त था कृष्णदास इनको भी उन्होंने आकर्षित कर लिया और इनको भी ले गए उनके साथ कैसे श्री देखा धन देखाया श्री रूपी धन दिखाया और बेचारे वो चले गए उनके साथ महाप्रभु जब सो रहे थे सुबह उठे मेरा सेवक कहाँ चला गया मेरा सेवक कहाँ चला गया देखा सेवक है नहीं मेरा कमंडलू पड़ा है कपड़े पड़े पता चला कि उनका सेवक भट्टाधार्यों के साथ गए तो महाप्रभु उठे वहाँ से गए उनको कहा आप लोग भी तो सन्यासी हो मैं भी सन्यासी हूँ और मैं अकेला हूँ आपके पास इतने सारे सेवक हैं मेरे एक सेवक को आपने ले लिया है आप मुझे दे दो वापस हाँ ले लिया क्या ये चला गया था आकृष्ट होकर वो उन सबने शस्त्र आश्र उठाए तलवार आदि और चैतन्य महाप्रभु को मारने लगे जैसे ही उन्होंने सब मारने का प्रयास किया तो वो सारे शस्त्र आश्र उनके शरीर पर ही गिरते और उनके हाथ पैर कट जाते फिर आपने सेवक को देखा सेवक आ, अभी गलती हो गई थी आँखें नीचे निच, करके बैठे थे महाप्रभु ने उसका क्या पकड़े शिखा बाल पकड़े क्या पकड़े बाल। शिखा या बाल पकड़े और उठाया लेके आए उसमें वर्णन आया है कृष्णदास के बारे केश धरिया केशों को पकड़ कर वो ले आए इसलिए छोटी होना बहुत आवश्यक है हाँ या तो माया गले में रस्सी डाल के हमें ले जाएगी गलती से चले भी गए तो क्या होना चाहिए छोटी भगवान लेके आएंगे हमें वापस गुरु पकड़ कर ले आएंगे तो एक दिन फिर हाँ ये लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि आप मुझे लेके आए हो छुड़ा के लाए हो कृपा रज्जू गले दिया आनी लेने टानी टनी हाँ कैसे मैं छूट गया मुझे ही खुद को पता नहीं लेकिन आपकी कृपा के कारण आप मुझे यहाँ ले आए तो फिर लोकनाथ गोस्वामी आगे अपना वर्णन सुनाने लगे ते बहुत लंबा है और आप लोग थक गए होंगे तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा खड़े हो सकते हैं थोड़ा सा आपको पांच मिनट छुट्टी देता हूं हूँ फिर हम बैठते जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद्री शिवा प्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो जब लोकनाथ गोस्वामी से लोकनाथ से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप कैसे आए हो तो लोकनाथ चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि आपकी जो कृपा रज्जु हैं वो मुझे लेकर आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं करे धरी कहे ओ है सुना लोकनाथ मने जा दुख उठे कही भकाहार तो चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ का हाथ पकड़ते अपने नजदीक बिठा कर, और वो कहते कि मेरे हृदय में बहुत बड़ा दुख है मैं किसे कहूँ तो क्या दुख था चैतन्य महाप्रभु के हृदय में तो चैतन्य महाप्रभु कहेते कि मैं इस जगत में विशेष कार्य के लिए अवतरित हुआ था और लेकिन मैं मैं अकेला वो कार्य नहीं कर सकता उसके लिए आपके सेवा की आवश्यकता है क्योंकि मैं समझ रहा हो कि जब से तुम आए हो तो मुझे महसूस हो रहा है कि जो मेरा मिशन है उसको मैं पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ तो फिर लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि हे है प्रभु वैसे सारे जो हर एक एक जो दुख दुख दुख दुख में है, है? है बल्कि भगवान के के के पास के पास? पास क्या क्या हो हो सकता सकता कृष्ण कृष्ण ही था, जिसका वर्णन पहले बार चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं मोरम नेरा अनुभव कही बाबा का मोरे देखी केह नि केह हसी जाए ऐसे जब से मैं अवतरित हुआ हूँ और मैंने अपना भक्त का रूप को जब से प्रकट किया है भक्त का आचरण जब से प्रकट किया है तब से कुछ लोग मुझे देखकर मेरी निंदा करते हैं कुछ लोग मुझे देखकर मेरे मेरा हंसी मजाक उड़ाते थे भक्त बनने के बाद ये सब होता है शुरू आपके लोग निंदा भी करेंगे और आपका हंसी मजाक भी उड़ाएंगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैंने जब से दीक्षा ली है ना तब से ये सब चीजें मेरे साथ हुई है भक्त कहते हैं जब से मंदिर जा रहा हूँ तब से सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो क्या कहते आगे चैतन्य महाप्रभु तो कहते जिस कारण के लिए मैं जगत में आया मैं राधा रानी का भाव धारण करके आया और उसके भावों का आस्वादन करना चाहता था आमारा ला राधा जाति कुल धन सकल छड़िया आत्मा कैला समर्पण तो कृष्ण कहते है मुझे मेरे लिए श्रीमती राधिका अपना जाति कुल धन आदि सबको त्याग कर रही हैं और मेरी सेवा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया है मोर प्राणनाथ कैला कैल आमा छेदे मोर रूप मोर गुना दिवानिशी खेद उसने मुझे अपना प्राणनाथ नाथ बनाया है और दिन रात मेरा जो रूप है मेरे गुण हैं, मेरे कार्य कार्यकलाप हैं, उसका चिंतन करती हैं, उसका वर्णन करती हैं। मृणाल तंतु प्राय जैनो मृणाल तंतु कहते हैं कि जो कमल का छोटा सा डंडी होता है ना कमल फूल के नीचे इतना छोटा उसका शरीर हो गया है हा मेरी चिंता में मेरी सेवा में और वसन मलिन बातुलेर प्राय उसके वस्त्र भी मलिन हो गया हैं इतना मेरी सेवा में लगे जो अपने शरीर आदि का ध्यान नहीं रख रही हैं अन्य पुरुष ना दे सुन अमारा गुन कह ए वेवल केवल मुझे ही देखना चाहती हैं मेरे अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती सुनये अमारा गुण और मेरे गुण हमेशा उसकी जीवा पर रहते हैं हमेशा मेरे मेरे लीलाओं का मेरे गुणों का वर्णन करती रहती हैं इस प्रकार से कहते हैं कि यही एक मेरे, मेरे मेरा दुख का है कि श्रीमती राधिका का जो प्रेम है मेरे लिए है वो इतना अधिक है तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो बहुत अधिक फिर भी मुझसे अधिक वो सुखी हैं मुझसे अधिक वो आनंद अनुभव करती हैं इस प्रकार से कृष्ण राधा रानी की जो महिमा है राधा रानी की जो सर्वश्रेष्ठता है उसकी स्थापना करते हैं लोकनाथ गोस्वामी के सामने और वो कहते हैं कि मुझसे जो थोड़ा भी वियोग है श्रीमती राधिका को एक हजारों युगों के समान महसूस होता है युगायतम निमेश कई युगों के समान उससे प्रतीत होता है तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको ये सब बातें बता रहे थे और वो कहते हैं कि इसी कारण से जो आनंद जो रस राधा रानी या गोपिया मेरी सेवा करके अनुभव करती हैं, वही सुख वही आनंद वही रस की जो प्राप्ति है मैं करना चाहता हूँ इस प्रकार से अपना हृदय लोकनाथ के सामने खोलते हैं चैतन्य महाप्रभु और वो कहते हैं कि मैं राधिका का स्थान लेना चाहता हूँ हाँ मैं श्रीमती राधिका के रूप ग्रहण करना चाहता हूँ उनके अंगकांति को धारण करना चाहता हो और उस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपना ये जो हृदय है वो खोलते हैं उनके सामने और उनको वर्णन करते जाते हैं तो ऐसे है श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने सारे विश्व में स्थापित की है बल्कि व्यासदेव ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की लेकिन उन्होंने श्रीमती राधिका की जो सेवा की भावना है उसका वर्णन बहुत ना के बराबर किया है तो ऐसी श्रीमती राधिका जो सदैव कृष्ण का गुण गाया करते थे और महाप्रभु ने कहा कि एक ब्राह्मण जो मेरे निंदा करता है क्योंकि मैं साक्षात भगवान हूँ एक बार चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में अपने घर में बैठकर जोर से गोपी गोपी गोपी का उच्चारण कर रहे थे एक ब्राह्मण स्टूडेंट आया उसने देखा ये क्या हो रहा है हाँ एक कलियुगा में किसका नाम लेना चाहिए कृष्ण का एक गोपी गोपी कह रहा है उसको कहा गोपी गोपी मत बोलो अब कृष्ण कृष्ण कहो अभी चैतन्य महाप्रभु अपने भगवान कृष्ण है भक्तों के नामों का उच्चारण कर रहे हैं उन्होंने तो देखा की ये मुझे सिखा रहा है किसके नामों का जब करना है इसे होता है ना बड़े हो जाते हैं बच्चे सिखाते हमें कि कलियुगा का धर्म है नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र है बच्चे तुम्हारा हुआ है है मेरे सामने मुझे सिखाने लगे कलयुग का धर्म क्या है। तो फिर वैसे ही महाप्रभु साक्षात भगवान है और भगवान को सिखाने के लिए एक स्टूडेंट वहा नवदीप का आता है और महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है निमाई वो उठते अपने जब से उठते हैं और हाथ में डंडा लेके उसके पीछे भागते मारने के लिए तो जैसे वो भागने लगता है निमाय उसके पीछे मारने के लिए फिर वो सारे स्टूडेंट आपस में मिलते वो कहते हैं निमाय आपने आपको समझता क्या है तो इस प्रकार से वो सब बातें कर रहे थे तो तब चैतन्य महापुरु के मन में विचार आया कि ये सब मुझसे ईर्षा करेंगे द्वेष करेंगे मेरी निंदा करेंगे तो ये नरक गामी होंगे मैं तो आया था सारे जीवों को अपने धाम ले जाने के लिए लेकिन यही लोग मुझे प्रणाम नहीं करेंगे मेरी निंदा आदि करेंगे प्रशंसा नहीं करेंगे तो ये तो मुझसे दूर जा रहे हैं तो यही सोच के चैतन्य महाप्रभु को पहली बार विचार आया कि मुझे सन्यास ग्रहण करना चाहिए तो उन्होंने फिर सन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने कहा लोकनाथ गोस्वामी को पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने अपना हृदय किसके पास खोला था तो वो लोकनाथ थे उनको कहा कि मैं राधा रानी का भाव धारण करना चाहता हूँ और मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ इन जीवों के उद्धारण के लिए तो ये महाप्रभु के अंतरंग और बहिरंग कारण है अंतरंग कारण क्या है राधा रानी के भावों का आस्वादन करना बहिरंग कारण क्या है सारे जगत को भगवत भक्ति देना उनका उद्धार करना तो इस प्रकार से उनको बोला और वास्तव में यही चैतन्य महाप्रभु के अवतार की खासियत है कि राधा रानी की महिमा को उन्होंने सारे जगत में हाँ, स्थापित किया तो महाप्रभु ने कहा है लोकनाथ पाई बता प्रेम कांदे नयने मैं राधा रानी का प्रेम प्राप्त करूंगा और हमेशा रोते रहूंगा धुलाया धूसरा हया नाची ब संकीर्तन मेरा शरीर धूल से लेपित हो जाएगा और संकीर्तन जब होगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम जब ऐसा तो संकीर्तन होगा उस संकीर्तन में मैं नाचूंगा गाऊंगा बले या कांदे राधा वृंदावन बले धरन लोटाए तो ये सब बोलते बोलते हैं जब बोल रहे थे बहुत सारे डिटेल है मैंने स्किप की तो वहाँ जब ये सब बोल रहे थे महाप्रभु तो ये सब बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे और राधा राधा वृंदावन वृंदावन करते हुए गिर पड़े और पृथ्वी में लोटपट होने लगे तो लोकनाथ गोस्वामी ने उनको उठाया उनका आलिंगन किया चैतन्य महाप्रभु को बिठाया और फिर दूसरे दिन सुबह पुनः दोनों मिलते हैं तो जब ये मिले तो पहली चीज चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को कही पहली बार इससे पहले भी एक डिवोटी को अपने से दूर भेजा था वो थे रघुनाथ भट्टा जी पिता थपन मिश्र जब महाप्रभु बंगाल गए थे ऐसे टूर में गए थे तो दूसरी बार किसी को महाप्रभु ने आपसे अपने आप से दूर भेजा तो वो लोकनाथ गोस्वामी थे प्रभाते उठिया तुमे जाह वृंदावन तुम्हारा पछाते था रूप सनातन हाँ जब भाव दशा प्राप्त हुई जब वो उठे चैतन्य तो महाप्रभु ने कहा कल जो सुबह आने वाली है कल सुबह तुम उठो और उठते ही कहा चलने लगो वृंदावन के लिए चलने लगो तुम जाओ वृंदावन में और कुछ ही दिनों में रूप गोस्वामी आएंगे सनातन गोस्वामी आएंगे तो महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण की जो ये लीला भूमि है ब्रज भूमि या फॉरेस्ट हो गया है और वो अप्रकट होते जा रहा है क्योंकि कृष्ण ने वहाँ अपनी सारे दिव्य लीलाओं को प्रकट किया है और वो भजन करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है कृष्ण का स्मरण बढ़ाना है तो कहा बढ़ेगा वृंदावन में कृष्ण स्मरण बहुत सरल हो जाता है जैसे महाप्रभु ने बोला कि तुम जाओ वृंदावन वहां जाके खुद भजन करो और जो अप्रकट लीला स्थलिया है उनका उद्धार करो तो ये सुनकर ही महाप्रभु से दूर जाना पड़ रहा था वो ये सोचने लगे कि मैंने इन्होंने महाप्रभु ने उपर मेरे ऊपर कृपा नहीं की जिनके लिए मैंने घर छोड़ा वो मुझे क्या कर रहे अपने से कितना है जिनके लिए आप सब कुछ छोड़ के बात आ तो तो लोकनाथ ने ने सोचा मुझे ये महाप्रभु दंड दिया है कि मैंने इनकी सेवा के लिए यहाँ आया हो लेकिन ये मुझे दूर भेज रहे बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा लोकनाथ की विशेष सेवा है क्यूँकी वृंदावन मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और मैं तुम्हें अपने प्राणों के नजदीक स्थान दे रहा हूँ अपने प्राणों में ही स्थान दे रहा हूँ इसलिए तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हो तो ब्रज भूमि जाओ वृंदावन चले जाओ तो फिर ये तैयार हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की बातों को सुनकर तो इससे हम सीखते हैं की वपु सेवा से अधिक क्या है महत्वपूर्ण वाणी की सेवा हाँ, उनकी जो ऑर्डर है चैतन्य महाप्रभु की तो गुरु की हम दो प्रकार से सेवा करते हैं वपु सेवा है और वाणी सेवा है, तो है तो शिष्य होते हैं वो गुरु के नजदीक नजदीक रहना चाहते है जब गुरु आते हैं तब ये आते हैं मंदिर है ना जब गुरु प्रवचन देंगे तभी वो सुनेंगे को प्रवचन देगा तो नहीं वो वो ऐसे भक्तों को कहा गया है पूर्णिमा का चांद जब छाँदर्णिमा आती है तो पूरा तेज सच धज के आएंगे बेड बैग भी नया डाल के आएंगे और तब तक हाथ नहीं निकालेंगे जब तक गुरु सामने है दो चार घंटे पूरे दिन हा? जब करेंगे या नहीं पता नहीं या माला है या नहीं अंदर हाँ तो जैसे लोकनाथ महाराज चंडीगढ़ मंदिर गए थे जब करते समय भक्त जोर जोर से हा? जैसे हम जब करते ना पूरा पूरे बॉडी को हिलाते और आवाज भी करते है बल्कि वो तुलसी महारानी हो बेचारिया अंदर जोर जोर से ऐसे करते जा रहा था को क्यों हिलाने? पागल मन को हिला तो बिड बैग को जोर जोर से हिला रहा था और आवाज आ रही थी इतनी आवाज आ रही थी कई भक्तों का बल जब डिस्टर्ब हो रहा था तो हम डिस्टर्ब करने में आनंद आता है दूसरों का भजन डिस्टर्ब करने में आनंदित होते तो लोकनाथ महाराज जुट गए वहाँ चंडीगढ़ में वो भी जब कर रहे थे कोने में कि ये भक्त बड़ा ध्यानपूर्वक जब कर रहा है लेकिन साथ साथ इसकी बीडबैक से आवाज आ रही है तो उन्होंने बुलाया प्रभु जी हाथ निकालो जरा उन्होंने हाथ निकाला तो क्या निकले मूंगफली <laughs> मूंगफली होती ना सारा भरा हुआ था माला नहीं थी ऐसे <laughs> एक डिबोटी अभी अभी रिसेंटली मुझे मिले थे जूहों में तो उनके वहां उनके गुरु भाई थे दो दिन से उस भक्त की माला गुम हो गई थी तुलसी माला दीक्षित भक्त थे लेकिन फिर भी वो जब कर रहे हैं और यहाँ कर बिड़बैग को कहा पकड़ा छाती के बस। कृष्णा कृष्णा जा रहे तो भक्त दूसरा जो सीनियर भक्त उनके पास जब कर रहा तो देखा हिला रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है थोड़ा तो आवाज आ जाता है ना बेड़बैग का तो अभी अभी एक घटना थी दोनों तो उसका हाथ निकाला देखा माला अंदर नहीं थी खाली लेकिन क्या कर रहा है जब कर रहा है तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है तो इस प्रकार से हम भी करते हैं जब गुरु आते हैं तो हम सच धज के तिलक नाक में धारण करते हुए तक तिलक यहागे तक? आगे तक और अच्छे खासे वस्त्र धारण करके पहुंचते हैं गुरु को लगे कि ये ये क्या है पूर्णिमा का चंद्र नहीं है रेगुलर चांद है गुरु जाने के बाद अमोसा मतलब अमोसा में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता तो ऐसे रहते हैं जो बपू से आसक्त हैं तो वास्तव में भक्त को वाणी से आसक्त होना चाहिए कृष्ण की वाणी और गुरु की इसलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में क्या है गौरवानी कौन सी वाणी प्रभुपाद किसके वाणी का प्रचार कर रहे है पूछा जाए तो किसकी वाणी का प्रचार कर रहे है गौरवानी का गौरवानी प्रचारिणी तो ये गौरवानी बहुत महत्वपूर्ण है गौरवानी ही गुरु की वाणी है वास्तव में या गुरु की जो वाणी है वो गौरा महाप्रभु की वाणी है तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी आते सोचते हैं जाने के लिए महाप्रभु ने कहा कि ये जो वृंदावन है इतना अप्रतिम है कि वहाँ का एक एक तरुलता वृक्ष आदि कृष्ण प्रेम देने का सामर्थ्य रखते हैं फिर भी इतना सब कुछ हो वृंदावन का सब गुणगान सुना लेकिन लोकनाथ गोस्वामी की जाने की इच्छा नहीं हो रही थी मतलब अपने इष्ट से उनको दूर जाना पड़ रहा था अपने ही इष्ट की प्रसन्नता के लिए अपने ही इष्ट का त्याग करना ये बहुत उन्नत भक्त का लक्षण है मतलब चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए चैतन्य महाप्रभु को ही छोड़ना ये लोकनाथ गोस्वामी कर रहे थे और ऐसे लोकनाथ गोस्वामी इसी कारण से क्योंकि केवल वो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता हाँ क्यों क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका शुद्ध प्रेम था हां? तो यही इष्ट की प्रसन्नता हेतु तो उस इष्ट का त्याग करना इस कारण से वो जाते हैं और ये वास्तव में श्रीमती राधा रानी की भावना है इसलिए राधा रानी कहती है मोरे दुख तार जदि सो सही दुख मोर सुख तो कहती है कि लिए तैयार हो और मुझे सुख की लालसा नहीं है तो इसी प्रकार से हाँ श्रीमती राधारानी का ये समर्पण है चैतन्य महाप्रभु दिखाते अपने आचरण से और लोकनाथ गोस्वामी फिर वृंदावन के लिए निकलते हैं तो जब वृंदावन के लिए निकलते हैं तो उस समय वो जब ये सब हो रहा था तो वहां और एक डिवोटी थे जिनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी क्या नाम था भुगर्ब तो भूगर्भ गोस्वामी नाम क्यों है क्योंकि भू का मतलब पृथ्वी गर्भ मतलब अंदर जाना नीचे तो ये भूगर्भ गोस्वामी जमीन के अंदर कई घेरा जाते थे और उसके अंदर जप करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी इनका समाधि वहाँ है लोकनाथ गोस्वामी का समाधि वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर में है भूगर्भ गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर में है तो ऐसे भूगर्भ गोस्वामी इनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे तो जब महाप्रभु ने कहा कि आप आपको जाना है तो भूगर्भ को समझ मेरा मित्र जा रहा यात्रा में वृंदावन की मैं क्या करूं मैं भी जाना चाहता हूं लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ तुम जाकर सबसे पहले अपने गुरु की परमिशन लो उनके गुरु थे गदाधर पंडित हाँ तो उनसे परमिशन लेने के लिए कहा और फिर उन्होंने परमिशन दिया और ये दोनों वृंदावन के लिए निकलते हैं तो जैसे वृंदावन की यात्रा करते हैं तो रास्ते में ही ब्रज में पहुंचने से पूर्व ये प्रार्थना करने लगते हैं कृष्ण से और विशेष रूप से वृंदा देवी से क्योंकि वृंदावन को देखना है तो वृंदा देवी की कृपा बहुत आवश्यक है क्योंकि वृंदा देवी हाँ वृंदावन को हमारे आंखों के सामने प्रकाशित करती हैं हाँ जैसे कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए हाँ किसी को प्रवेश करना है तो उसके लिए जो पास है वीआईपी पास किसके पास रखे हैं? वृंदा देवी के पास तो वृंदा देवी से आपको वीआईपी पास लेने होंगे और वृंदावन में तभी आप प्रवास प्रवेश कर सकते हैं तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी रोने लगे हे वृंदा हे कृष्ण प्रिया आप कृष्ण की विस्तार राधा रानी की विस्तार हो कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देने में सर्वोत्कृष्ट हो क्योंकि वृंदावन में जितनी भी लीलाए होती है वो इनकी अध्यक्षता में होती है किसके अध्यक्षता में वृंदा देवी की वहां का एक पंच कब उड़ेगा कौन सा गीत गाएगा आ? कौन सा वृक्ष गाय आवश्यक है राधा कृष्ण के पास उस समय हवा कैसे बहेगी चंद्रमा सूर्य का स्थान कहाँ होगा बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होगा बारिश आएगी कि नहीं आएगी उस समय ये सब कौन योजना बनाता है वृंदा देवी कितने मोर वहा होने चाहिए कौन सी सखी क्या बजाएगी? हाँ ये सारे जो लीलाएं हैं ब्रज में कृष्ण के आनंद है तो ये सारा अरेंजमेंट हाँ वृंदा देवी करती हैं इसलिए उनके पास हजारों तोते हैं जो जाते कौन कौन से प्लेसेस में क्या क्या घटित होगा क्या क्या अरेंजमेंट होने वाली है उसकी उनको न्यूज देते हैं तो ऐसी वृंदा देवी वास्तव में कृष्ण के नारे लीलाओं का एक प्रकार से डायरेक्शन देती है तो ऐसी उनसे कृपा की याचना करने लगे इसलिए तो हम वृंदा देवी हाँ तब दूसरा दुस, रूप क्या है तुलसी महारानी वैकुंठ में तुलसी हैं और गोलक वृंदावन में वही प्रसन्न कौन है वृंदा देवी है ये उन दोनों उनके दो रूप हैं तो जैसे ये गए और वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी तब उनको न्यूज मिला कि चैतन्य महाप्रभु ने संयास लिया है और उनका नाम अभी श्री कृष्ण चैतन्य हुआ है और वो दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए निकले हैं अभी काफी दिन हो गए थे इन सारे गोस्वामीओं में सबसे पहले गोस्वामी वृंदावन को आए तो लोकनाथ गोस्वामी थे युवान रूप सनातन सबसे पहले और बहुत दिन हो गए थे महाप्रभु से नहीं मिले हैं लेकिन पता चला कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए हैं तो इन्होंने भी वृंदावन छोड़ा और दक्षिण भारत गए की मैं वहां जाकर मिलूंगा जब तक वहां पहुंचे तब पता चला की महाप्रभु जगन्नाथपुरी निकल गए हैं अभी कितना कठिन है हम तो ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं वृंदावन से दक्षिण भारत पैदल वहां गए तो महाप्रभु ऑलरेडी वृंदावन साउथ इंडिया यात्रा खत्म करके चले गए थे तो फिर पता चला जब ऑन द वे कि चैतन्य महाप्रभु बनारस इलाहाबाद होते हुए वृंदावन आए तो साउथ इंडिया से दौड़ते हुए यहां आए वृंदावन आए हैं तो पता चला कि अभी कुछ महीने हो गए महाप्रभु वापस चले गए हैं फिर वो मूर्छित हो गए और फिर आगे चले कि मैं कम से कम बनारस या इलाहाबाद में उनको मिलूंगा तो जैसे वृंदावन छोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं लोकनाथ को वृंदावन में ही रहो एक ही बार मिले थे देखिए पांच दिन के लिए उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले जो चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी उसी में वो लगे रहे लोकनाथ गोस्वामी और फिर लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में सारे वनों में भ्रमण करने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारा निकट निरंतर आमे कि मैं हर समय तुम्हारे नजदीक रहूंगा जब तक तुम वृंदावन में निवास करोगे वृंदावन था ना जाए वृंदावन को छोड़कर तुम कभी भी बाहर मत चले जाना तो ऐसे ये लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं एक स्थान में जिसको कहते छत्रवन जहा एक गाँव है उमराव ग्राम जहा किशोरी कुंड है कौन सा कुंड है किशोरी कुंड तो ये उस कुंड के तट पर भजन करते थे और वैसे ये भूगर्भ गोस्वामी के साथ भ्रमण करते थे आप कभी गोकुल गए हैं तो वहां सनातन गोस्वामी जहाँ जप किया करते थे वो स्थान है चौरासा खंभा गोकुल का बर्थ प्लेस है ना कृष्ण का गोकुल में तो वहाँ बहुत गहरा है जिसके अंदर सनातन गोस्वामी जाके जब करते थे भूगर्भ अभी तो सीढ़िया हैं नीचे नीचे जैसे गुफा होती है ना अंदर वैसे हैं तो वहाँ ये लोग जब किया करते थे तो ऐसे ही लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी सारे वनों में भ्रमण करते थे क्योंकि महाप्रभु ने कहा कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजो तो उनको खोजने के लिए वो निकल पड़े थे लेकिन अभी कोई लीला स्थली वो ढूंढ नहीं पा रहे थे तो एक दिन इस किशोरी कुंड के तट पर बैठे और अचानक उनके हृदय में इच्छा हुई कि मेरे पास विग्रह होते तो कितना अच्छा होता मैं उनकी सेवा करता उनको भोग लगाता उनको ड्रेसिंग करता उनका श्रृंगार करता उनकी, उनकी सेवा कई प्रकार से करता उनके लिए कीर्तन करता तो ऐसा जब वो सोच रहे थे तो उसी समय एक व्यक्ति ओल्ड ब्राह्मण वहां से आता है और वो क्या करता है वो एक विग्रह उनको देता है वो विग्रह देता है और देते ही वो जो ब्राह्मण है वो गायब हो जाता है उनके सामने तो विग्रह कौन से थे विनोदी लाल थे जो छोटे से आज आपने देखे हैं <laughs> तो उन विनोदी लाल विग्रह को लिया लोकनाथ गोस्वामी ने अपने हाथ में उनको छाती में लगाया और भगवान ने कहा कि देखो मैं खुद आया हूं तुम्हारे पास हाँ तो बल्कि वो किशोरी कुंड में थे ओरिजिनली किस में थे वो विग्रह किशोरी विग्राथ। कुंड बहुत सालों से वो चाह रहे थे योग्य डिबोटी ढूंढ रहे थे तुमने देखा लोकनाथ है योग्य डिवोटी तो आप स्वयं ही ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं अपने को निकालते और जाकर लोकनाथ के हाथों में देते हैं और आए और जैसे उनके पास आए उन्होंने छाती में लगाया और लोग गोकुल विनोदीलाल ने कहा कि मुझे ना भूख लगी है मुझे क्या लगी है ये भगवान का हमेशा भूखी लगती है देखो सनातन गोस्वामी को, को मिले विग्रह कौन से मदन उन्होंने भी कहा देखो मुझे भूख लगी और तुम तो क्या खिलाते हो मुझे वो बाटी आ? आटे आटा आटा लेते हो छोटा सा राउंड बनाते हो आग में डालते हो और वैसे ही खिलाते हो वो कहते कुछ नमक भी तो डाला करो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही वैरागी हूँ आज तुम क्या मांग रहे हो कल तुम घी आधे मांगोगे तुम्हें कहाँ से लाओ तो वैसे इन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ये कितना आश्चर्य करने वाली बात है कि कि हम कहते हैं हैं भगवान सारे जीवों का भरण पोषण करते वो वो अपने आप खुद अरेंजमेंट नहीं कर सकते वो भक्तों से मांग मांग के क्यों खाते हैं क्या कारण हो सकते बताइए प्रेम के भूखे और उनको फिर वो नहीं चाहिए भोजन नहीं चाहिए हाँ भक्तों का मान और भक्तों पर निर्भर होना चाहते और भक्तों को सेवा जिनके पास सेवा नहीं उनको सेवा देना चाहते और भक्तों की, भक्तों की के लिए तो इसी प्रकार से भगवान हमेशा भक्तों के प्रेममयी भोजन के भूखे हैं तो जैसे हम देखते हैं कि कृष्णा दुर्योधन के वहां शांति दूत बन के गए दुर्योधन ने छप्पन व्यंजन बनाए थे भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है लेकिन कहाँ चले विदुर के यहाँ विदुर घर में नहीं थे नहीं थे उनके पत्नी थे उन्होंने बिठाया आसन आदि दिया भगवान ने कहा कुछ मुझे भूख लगी कुछ तो खिलाओ, तो बेचारी विदुरानी, रानी हाँ विदू रानी जाती है और वो लाती है क्या लाती है केला केले लाते हैं और केले लाती है और वो इतना कृष्ण के सौंदर्य को देखते ही रह गई केले छिलका निकाल रही है कृष्ण को देख रहे केला नीचे छिलका मुंह में भगवान थोड़ी गाय या भैंस है या बकरी है हाँ छिलका कौन खाते है? कौन खाते छिलका हाँ कशु तो भगवान अपने भक्तों के हाथों से हर चीज ग्रहण करने के लिए तत्पर है उसमें किस चीज की मिलावट है प्रेम हम मिलावट की चीजें नहीं खाते भगवान खाते है नहीं। क्या चीज मिला होना चाहिए उसमें बस और कुछ नहीं तो इस प्रकार से जो सेवा की भावना का जो प्रेम है वो मिला होता है जब फूड में तो कृष्ण को घंटी बजाने की और सारे जो भोगा मंत्रा है उसके उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है वृंदावन की गोपिया जब इतना दूध दही मक्खन आदि बनाती थी वो थोड़ी ध्यान करती थी घंटी बजा के भगवान आओ खाओ नहीं वो बनाते समय इतना अधिक प्रेम था कि वो बनाते थे इसी उद्देश्य से कृष्ण आए और चुरा के खा जाए तो वो कृष्ण अपने घर का नहीं खाते थे भागते हुए उन गोपियों के घर जाते थे गर्ग संभ्यता में ये प्रभावती का लीला आता है ना जो भगवान क्या बने उसके बेटे बने कहा अगली बार तुम जैसे ऐसे पकड़ के ले जाओगी तो बेटा नहीं आपका पति बन के आओगे ये प्रभावती को दंड देते हैं तो मतलब ये गोपिया बाहरी रूप से मना करती है कंप्लेंट करती है लेकिन आंतरिक रूप से कृष्ण से प्रेम रखती है वो कहते हैं कि आ जाए वो चुरा के ले जाए तो एक बार कंप्लेंट किया कि ना अंधेरे में हम छुपा के रखती है ये सारे मटके दूध दही, दही मक्खन ये अंधेरों में भी कैसे ढूंढ के निकालता है शायद उसके गले में बहुत सारे ज्वेलरीज है जिनके प्रकाश से वो ढूंढता खा लेता है तो यशोदा माता कहती है मैं ना सारे अलंकार उतार देती हूँ गोपिया कहती नहीं नहीं अलंकार होने अभी कंप्लेंट भी कर रही है हा? लेकिन फिर भी क्या कह रही है ये सारे अलंकार आभूषण होने चाहिए तो इस प्रकार से भगवान हा? एक घंटे का इंतजार नहीं करते तीन बार मंत्रों का इंतजार नहीं करते वो सब होने से पहले ही भगवान छू या छिन खा लेते हैं जैसे सुदाम अभी हम जाने वाले हैं सुदामा ब्राह्मण का जो गांव है घर है तो सुदामा ब्राह्मण जब लेके आए उनके पत्नी ने चावल दिए थे लेकिन सुदामा ब्राह्मण जब जा रहे थे ना द्वारका तो ऐसे टेंशन में नहीं जा रहे थे भागवतम में वर्णन आया कि जाते समय कृष्ण का गुणगान कर रहे थे कृष्ण की महिमा कृष्ण की लीला कृष्ण के गुणों के बारे में सोच रहे थे एक्चुअली भक्त का मतलब है उसके दिमाग में केवल लहरें आ जाए जैसे समंदर के किनारे बैठो तो कितनी लहरें आती है आप गिन सकते हो उसको नहीं तो वैसे भक्त के हृदय में या मन में कृष्ण नाम कृष्ण रूप गुण लीला की लहरें आती हैं, भगवान के अलग अलग कार्यकलापों के बारे में वो सोचता रहता है तो इस प्रकार से भगवान बल्कि वो जो विदु है उनके द्वारा दिया हुआ जो छिलका है उसको पूरा निगल गए खा लिया। बाद में सब कुछ होने हुआ, जब निकल गए या निकलने वाले थे, तब तो तब ये ध्यान हो गया। देखा तो देखा रे छिलका चली गई? केले वहां पड़े हैं। अच्छा है विदुर ने पूछा होगा महाप्रसाद कुछ रखा है क्या घर में तो वो बोली होगी कि हाँ केले बचे हैं महाप्रसाद तो उसको डांट मिलती छिलका खिलाया और केले खुद रखे ऐसा अतिथि सत्कार करे दुर्वासा का आप सोचिए कृष्ण के जगह कौन जाए उनके घर में तो फिर विदुर और विदुरानी की कोई खैरियत नहीं है हाँ तो वो बहुत महत्वपूर्ण है भगवान भगवान है तो ऐसे कृष्ण केवल मिलावट की चीजें खाते हैं जिसमें प्रेमा भक्ति का मिलावट हो तो मतलब कृष्ण एक चातक पक्ष की भांति है जो चातक हा शुरुआत में जब जल की वृष्टि होती है तो स्वाति नक्षत्र का जल नीचे गिरता है और जो गिरने से किस में गिरे तो मोती बन जाता है ना उस सिप। क्या गिर सिपी तो उसमें गिरता है तो मोती बन जाता है वो जल की बूंदे तो वो ये जो चातक पक्षी है ये स्वाति नक्षत्र का जल का पान करना चाहता है और वृष्टि वर्षा से पहले अपना मुंह चोच ऊपर करके देखते रहता है बादलों को और चितकार करता है और मुंह खुला रखता है कब स्वाति नक्षत्र का जल गिरेगा और मैं ऊपर का ही जल पिऊंगा मरूंगा हा? होता है ना मर जाऊंगा लेकिन इधर उधर का पानी नहीं पिऊंगा कुछ होते ना बिस्लरी के अलावा मिनरल वाटर के अलावा पानी नहीं पीऊंगा प्यासा रह जाऊंगा कम चातक पक्षी नहीं है तो चातक पक्षी की ये तीव्र भावना है वो तब तक ऊपर देखता रहता है चाहे उसको भय नहीं है कि बिजली उसके सर पर गिरे मर जाए लेकिन फिर भी पिएगा तो उसका जल स्वाति नक्षत्र का जल तो वैसे कृष्ण खाएंगे तो भक्त के हाथ से भूखा रह जाए लेकिन किसके हाथों से खाऊंगा भक्तों के हाथों से ऐसे कृष्ण है जिनकी तुलना शास्त्र में इससे की गई है जैसे हम शबरी के बारे में सुनते हैं नहीं शबरी क्या करते थे झूठे बैर हम हम झूठा घर का कोई देता है एक दूसरे को तो भी हमें डाइजेस्ट नहीं होता है उल्टिया होना शुरू होती है होती कि नहीं तो बड़ा कठिन है तो लेकिन वहा भगवान राम आते हैं और विदुर नहीं शबरी के द्वारा दिया हुआ जो झूठा है बैर है उनको ग्रहण करते हैं तो वैसे ही भगवान लोकनाथ को कहते हैं कि जो वृंदावन के राजा हैं, ये बेचारे भिकारी है, है, है? है तो लोकनाथ की सेवा की कोई तुलना नहीं की जाती लोकनाथ गोस्वामी भगवान को कई प्रकार के फल आदि उनको अर्पित करते हैं और जब भी वो उनके साथ अपने साथ हमेशा विनोदी को रखते थे अनुक्षण वक्ष राखे जैन कंठमाला कंठमाला मीन्स कंठीमाला अनुक्षण मीनस निरंतर जैसे हम अपनी कंठीमाला निरंतर यहाँ रखते हैं या कभी कभी उतार के रखते हैं ऐसा होता है क्या नहीं हमेशा कंठ में लगा के रखते हैं तो वैसे ही लोकनाथ गोस्वामी ने एक अल्टर बनाया था अल्टर मतलब एक झोले जैसे बिड़बैग माला के लिए हम लटकते हैं लटकाते हैं वैसे विनोदी लाल इतने छोटे है तो उन्होंने एक छोटा सा झोला बनाया और यहां रखा उनको कहा लटका के यहां और जहां जाए विनोदीलाल को लेकर ब्रज के वनों में घूमते थे क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकते थे उनके पास कोई कुटिया नहीं थी वन चार्य थे मतलब वनों में भ्रमण करने वाले तो ऐसे लोकनाथ जब घूमते थे क्यों घूमते थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कृष्ण लीला स्थलियों को ढूंढो तो विनोदी लाल को कहते विनोदी लाल का लीला की बताओ विनोद हाथ करते थे देखो यहाँ ये कुंड यहाँ मैंने ना अपने सखाओं के साथ ये लीलाई की थी यहाँ गोपियों के साथ ये लीलाई की थी यहाँ गौ को चराया था यहाँ उस आसुर को मारा था ये वो वन है कितना ईजी हो गया उनका सेवा हा कि जहां भगवान जिन्होंने खुद लीलाई की है वो उनको गाइड करते हुए जा रहे हैं अभी तो हम गूगल मैप में, में देखते हैं हाँ, हमें कहा गेस्ट हाउस से द्वारका के पास प्रभु जी और हम वही देख रहे थे कितना दूर है कितना डिस्टेंस होगा कितने टाइम लगेगा बस को जाने में तो लेकिन यहाँ साक्षात भगवान हाँ, उनको गाइड कर रहे हैं हर लीला स्थलियों पर और ले जा रहे हैं तो ऐसे वृंदावन में तो हजारों वन है हमें तो बारह वनों का पता है इस वनों के अंदर वन उपवन ऐसे छोटे छोटे वन है तीन तो सौ ये लोकनाथ गोस्वामी ने ढूंढे थे वृंदावन में हाँ तो लोकनाथ गोस्वामी ने बहुत सारी लीला से लिया ढूंढी और जब इनकी सेवा करने की बात आती थी तो सेवा में उनकी निष्ठा थी कि भी को हमेशा उनकी सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे तो ऐसे जो लोकनाथ गोस्वामी है जब बारिश का समय आता था कुटिया तो नहीं थी उनके पास तो बारिश में तो भिगे जाते थे चारो महीने लेकिन अपने विनोदी को भीगने नहीं देते थे हाँ जो पेड़ है पेड़ के अंदर एक ये होता है ना कई बार उसका जो जड़ खोल हाँ विनोदी के लिए खोल बना देते दे। चाहे तो पहले बना होता था या बना देते दे। उसके अंदर विनोदी को को रखते थे और खुद बाहर खड़े हो जाते थे कोई छत नहीं उनके ऊपर भीगते रहते थे तो इसलिए कहते हैं अपनी हयिता सिकता अतिवृष्टि निरय ठाकुरेर राखिता यही वृक्षर रा कोटरे मतलब आपन स्वयं गिले हो जाते थे पूर्ण रूप से लेकिन अपने ठाकुर को स्थान देते थे प्रॉपरली तो ये ये उत्कृष्ट सेवा की भावना है तो ये हम घर में भी हमें होना चाहिए ठाकुर के लिए ना कि छोटा सा कोना जहा कोई जाए ना जाए ना पाए हम ऐसा स्थान देते भगवान को जहा कोई जाए ना पाए ना बच्चे जाए ना बूढ़े जाए ना कोई जाए ना ऐसे स्थान में भगवान के कोने में रखते कि जो निकम मतलब कोई काम की वस्तु नहीं होती उसको हम सबके सामने थोड़ी रखते कहा रखते हैं दूर घर के किसी कोने में रखते है ऐसा है ना घरों में जो ज्यादा यूज नहीं है चीजें उनको कहा रखेंगे दूर, दूर दूर रखेंगे उसके ऊपर जाले चिपक लिया जा रहे है जाले मंडरा रहे महीने में महीने महीनों महीनों तक कई झाड़ू नहीं लगा रहे सफाई नहीं कर रहे ऐसे स्थान में हम रखना चाहते है हाँ, उनके अल्टर में पूरा कालीमा लगी हुई कलर जब अल्टर नया लाते तो पूरा फ्रेश कलर हो जाता है कोई कई कई कई दिनों के बाद धूल मिट्टी उसके ऊपर बैठ जाती है तो मतलब हम भगवान को सबसे निकृष्ट स्थान देना चाहते हैं लेकिन अपने लिए बहुत अच्छा स्थान देते हैं तो बल्कि घर में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वो कृष्ण को देना चाहिए जो आपका प्रिय अतिथि है उनको हम कैसा स्थान देते हैं सबसे अच्छा स्थान देते हैं नीट हो क्लीन हो फ्रेश एयर हो है ना बेस्ट प्लेस हो वो देते हैं तो कृष्ण के लिए क्यों नहीं हाँ तो इससे हमें पता चलता है भगवान के प्रति हमारी भावना का ये एक दर्पण है एक प्रकार से देखा जाए कि आपने भावना जो हमारी भावना वही हमारे घर में रिफ्लेक्ट होती है है ना तो वो, वो हम अपने आप खुद अनुभव कर सकते हैं या दूसरे अनुभव करते हैं तो इसलिए ये जो लोकनाथ है स्वयं भीग रहे हैं लेकिन कृष्ण के लिए उत्कृष्ट स्थान दे रहे हैं कृष्ण के लिए सब प्रकार की सेवा करने के लिए रसोई घर भी था जिसमें स्वयं ही कुकिंग किया करते थे विनोदी लाल के लिए तो एक, एक डिवोटी सेवक भी उनके पास था तो एक दिन उन्होंने ड्रेसिंग किया विनोदी लाल का और विनोदीलाल के सामने वो बैठ गए दर्शन करने के लिए और इतना समय बेटा कि वो केवल विनोदीलाल को देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं बल्कि भोग का समय भी हो गया तो वो समय किचन में उनका जो सेवक था वो अचानक बाहर आया तो देखा कि यारे लोकनाथ यहां बैठे हैं और देखा अभी मेरे साथ दूसरे लोकनाथ थे अंदर किचन में क्या थे दूसरे लोकनाथ और जब बाहर आया किचन से मंदिर में देखा यहाँ लोकनाथ है लोकनाथ गोस्वामी है तो फिर वो जब किचन में गए तो वहां किचन के लोकनाथ गायब हो गए हैं तो लोकनाथ गोस्वामी अपने उस आ, उस अवस्था से बाहर आए उन्होंने देखा अरे मैं भूल गया भगवान के लिए भोगा बनाना भूल गया तो लोकनाथ किचन में जाते देखते कि भोगा सब कुछ बना हुआ है किसने बनाया था विनोदी किसने बनाया अपने भोजन की हर एक को चिंता है <laughs> नहीं तो विनोदीलाल गए किचन में खुद भोग बनाया अपने लिए। बल्कि उससे क्या है कि वो अपने लोकनाथ गोस्वामी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे लोकनाथ गोस्वामी इतने अधिक निमग्न हो गए थे विनोदी का सौंदर्य को देखने के लिए तो वो कभी भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे ऐसे तो लोकनाथ गोस्वामी का जो प्रीति है भगवान के लिए था तो लोकनाथ गोस्वामी विनम्रता की खान है मूर्तिमान खान कहते ना माइन इतने इतने अधिक विनम्रत है इतने महान भक्त हया अपना के माने अधम भक्त का उन्नति का लक्षण है उन्नत है लेकिन हर समय अपने आपको छोटा भक्त समझता है हा तो लोकनाथ गोस्वामी इतने महान भक्त थे कि वो जब ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की रचना लिखने वाले थे कृष्णदास कविराज क्योंकि सब भक्तों ने उनको कहा था तो वो हर भक्त का आशीर्वाद लेने के लिए सब भक्तों के पास गए और दो भक्तों के पास गए तो उन्होंने मना किया एक चीज के लिए लोकनाथ गोस्वामी के पास गए उन्होंने कहा कि आप ये जो ग्रंथ लिखने जा रहे हो उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए मेरे नाम के मेरा कोई भी वर्णन उस ग्रंथ में ना हो इसीलिए हमें लोकनाथ गोस्वामी के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता चैतन्य चरित में उन्होंने कहा नहीं तो इसी कारण से कृष्णदास कविराज ने लोकनाथ गोस्वामी का बिल्कुल वर्णन नहीं किया बल्कि रूप सनातन आदि से पहले वो वहां है और कई सारी लीलाएं उनके जीवन में हैं महाप्रभु के इतने प्रिय हैं तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी बहुत विनम्रत है और वो सोचते थे की कि मैं किसी को शिष्य ने ग्रहण करूँगा मैं खुद भगवान के धाम जाने के लिए योग्य नहीं हूँ तो मैं कैसे दूसरों को ले जाऊंगा तो जब नरोत्तम दास ठाकुर वहां आए वृंदावन में उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को अप्रोच किया और कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं योग्य नहीं हूँ आप किसी बड़े भक्त के पास जाओ वो आपको दीक्षा दे सकते हैं मैं छोटा भक्त हूँ मैं योग्य नहीं हूँ तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा दीक्षा लूंगा तो आपसे कुछ भी हो जाए तो बल्कि लोकनाथ गोस्वामी के सपने में चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने कहा था कि हे लोकनाथ मेरा एक भक्त आएगा डिवोटी जिसका नाम होगा नरोत्तम अरे नरोत्तम ऐसा डिवोटी होगा जब वो गाएगा ना कीर्तन करेगा तब पत्थर भी पिघल जाएंगे और जो लकड़ है वो भी पिघलने लगेगी तो तुम उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करना तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी बाद में नरोत्तम दास ठाकुर को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं उनका एक ही शिष्य था सूर्य और चंद्रमा के समान इसलिए प्रभुपाद ने कहा एक एक तमो हस्ती नच तारा सहस्रशाह प्रभु पाद ने कहा मुझे बहुत सारे फॉलोवर्स की आवश्यकता नहीं है शिष्यों की आवश्यकता नहीं है जो छोटे छोटे तारो के समान है मुझे तो एक भी शिष्य मिल जाए किसके समान हो चंद्रमा के समान जो सारा अंधकार दूर कर सके मतलब सिंसियर डिवोटी हो जो सही में भगवत भक्ति की प्रैक्टिस करना चाहता हो सही में भगवत धाम जाने की इच्छा रखता हो गुरु के लिए समर्पित हो ऐसे मुझे भक्त की आवश्यकता है तो उसके लिए प्रभुपाद कहा करते थे चाणक्य पंडित तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी का चरित्र है जिनके प्रिय विग्रह है राधा विनोदी तो ऐसे विनोदी और उनके भक्त लोकनाथ इनका हमें स्मरण करना चाहिए उनके लीलाओं का उनके चरित्र का तो अधिक हमारा आकर्षण डी के लिए और ऐसे महान आचार्यों के लिए होता है फिर जिनका स्मरण करने से हम शुद्ध होने लगते हैं इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी का चरित्र है और आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कहाँ पहुँचे हो आप जयपुर में हाँ पूर का मतलब होता है सिटी जय का मतलब है विक्ट्री या विजय तो वैसे ही है हम माया पर विजय प्राप्त करना है तो जयपुर है ना यहाँ हम आश्रय ले सकते हैं गोपीनाथ हैं गोविंद देव हैं राधा माधव हैं राधा दामोदर हैं विनोदी लाल हैं तो अभी कुछ ही घंटे हमारे पास है जयपुर में तो हम यहाँ से जा रहे हैं लेकिन जाते समय हमें क्या ले जाना चाहिए अपने साथ क्या ले जाएंगे आप चलो सबको पूछते हैं जयपुर से आप जा रहे हैं वापस तो आप क्या लेके जा रहे हो अपने साथ